सूत्र भाष्यतौ वंदे भगवराग्ति मूर्तिभागिने व्योमद्यादेहाय दक्षिणाूर्त नमः शांति शांति शांति श्यामेद तलकार के उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय मंत्र का भाष्य विचार कर रहे थे स्रोत्रादि के साथ संबंध संबद्ध हो करके प्रमाणता उपलब्ध बनता है उपलब्ध अर्थात ज्ञानवान प्रमाता को लगता है कि मैं घट को जान रहा हूं घट सामने में है घट तो घट ज्ञान होता है प्रमाता को ये हो गया प्रमाता जो कि श्रोत्रादि के साथ संबद्ध हो करके उपलब्धा बनता है उपलब्धा था ज्ञाता पूर्व पक्ष का संशय था साक्षी आप जिसको कहते हैं चैतन्य वो तो असंग है श्रोत्रादि के साथ संबंध नहीं होगा तो वो उपलब्धा कैसा बनेगा उसके लिए सिद्धांतिक भाष्य में उत्तर दिया श्रोत्रादिशु श्रोतृत्वादी उपलब्धि अनित ये पंक्ति हम लोग देखे नहीं थे ठीक है में उसके लिए अवतरणी कर दिया उक्तम अर्थम संक्षिप्य आह जो विचार हुआ इसको संक्षेप करके कहते हैं जो विचार हुआ अर्थात जो लोग प्रौढ़ उनको तो पता है जो नए लोग उनके लिए थोड़ा बता देते है कभी कभी हमको लगता है कि मैं घट को जान रहा हूँ सामने में घट है और कभी लगता है कि मेरे को घट ज्ञान हो रहा है मेरे को सुख हो रहा है मेरे को दुख हो रहा है ये मैं जान रहा हूं कभी घट को जान रहा हूं कभी सुख को जान रहा हूं ये दोनों प्रकार की अनुभव सबको आता है जब घट को जान रहा हूं कहता है तब तो चक्षुर इंद्रिय व्यवहार करता है चक्षुर इंद्रिय के द्वारा अभी ये ज्ञान हुआ जब इंद्रिय के साथ सट गया जो जानने वाला जब इंद्रिय के साथ सट जा जाएगा, उसको कहा जाएगा प्रमाता क्योंकि इंद्रिय होते हैं प्रमाण प्रमाण के द्वारा जब वो जानेगा तब उसको कहा जाएगा प्रमाता बाहर में पदार्थ है और इंद्रिय इसके साथ संबद्ध हो गया हो करके एक ज्ञान हुआ कि अयम घट सामने में पदार्थ है जानता है अयम घट ऐसा स्थिति में उसको कहा जाएगा प्रमाता ये इंद्रिय सर्वदा विषय के साथ संबद्ध नहीं होते हैं कभी कभी इंद्रिय सब बंद हो गए और मन में कुछ सोचने लगा इस समय में और प्रमाता नहीं है स्वप्न में चला गया स्वप्न में तो इंद्रिय काम ही नहीं करेंगे उस समय में वो प्रमाता नहीं रहेगा किंतु स्वप्न का ज्ञान हमको हुआ ये पता चलता है अथवा कोई इंद्रिय हमारा व्यवहार नहीं हुए किंतु मैं जानता था कि हमारा मन में ऐसा ऐसा विचार चलता था ये जब स्थिति है इसको कहते हैं ये साक्षी का स्थिति है तब हम साक्षी रहते हैं तब तो हमारे दो स्थिति हो जाती है एक प्रमाता स्थिति और एक साक्षी स्थिति प्रमाता जब इंद्रियों के साथ मिल करके कुछ ज्ञान होता है तब तो कहा जाता है प्रमाता जब इंद्रिय रहित होकर केवल मन का कुछ परिणाम और वृत्ति बुद्धि के वृत्ति को जानता है उसको कहा जाता है साक्षी और हमारा सारे उद्यम है अंतिम में जाकर के हम साक्षी है इस प्रकार के निश्चय कर लेना अभी जिस समय में वो प्रमाता बना अर्थात इंद्रियों के साथ मिलकर के कुछ ज्ञान हुआ उस समय में साक्षी है? है और जिस समय में ये प्रमाता नहीं बना अर्थात इंद्रियों के साथ मिला नहीं उस समय में भी साक्षी ऐसे ही है प्रमाता उस समय में नहीं है किंतु तो साक्षी ऐसे ही है उदाहरण देते हैं पंचदशी में आता है जहाँ रंगशाला रंगशाला अर्थात नाटकशाला वहाँ जब नाटक होता है एक प्रदीप रहता है दीप वो नाटकशाला को प्रकाश करने के लिए और जिस समय में वहाँ नाटक होता है वहाँ जो स्वामी मालिक वो आ जाते हैं और नर्तकी आ जाती है बाकी जो वाद्य बजाने वाले आ जाते हैं दर्शक आ जाते हैं इतने सब उपस्थित तो होते हैं अभी ये प्रदीप जितने सब उपस्थित हो गए सबको प्रकाश करेगा और जब नाटक पूरा हो गया सभी लोग चले जाएंगे प्रदीप को अगर बुझा दिया तो तेल बेकार जा रहा है सोच करके अलग बात है प्रदीप अगर ऐसा प्रदीप है कि बुझाने के लिए किसी के पास स्विच नहीं है तो प्रदीप ऐसे जलता रहेगा तो चाहे वहाँ नृत्य हो चाहे न हो प्रदीप में क्या परिवर्तन हो जाएगा कुछ नहीं है तो कुछ अगर नृत्य होने लगेगा प्रदीप उसको प्रकाश कर देगा नहीं होगा तो प्रदीप कहता रहेगा मतलब उसका ये स्थिति रहेगा कि अभी कुछ नहीं है अभी कुछ नहीं है कोई नाटक नहीं हो रहा है इसी प्रकार के हम वास्तविक साक्षी हैं जब सुसुप्ति में है तो कहता है कि अभी कोई नाटक नहीं हो रहा है कोई नाटक नहीं हो रहा है इस प्रकार के अनुभव हो रहा है जैसे वो का प्रदीप जब नाटक बंद हो जाएगा सभी लोग चले जाएंगे वो तो जलता रहेगा फिर बाद में आकर के उसको पूछेंगे तो इतने समय नाटक हो रहा था नहीं हो रहा था कुछ नहीं था कुछ नहीं हो रहा था ऐसे हम सुसुति से उठ जा करके बोलते हैं कुछ नहीं था कुछ नहीं था तो वो समय में साक्षी रहता है और प्रमाता नहीं रहता है तो फिर जब ये नाटक होना आरंभ हो जाता है अर्थात हम जागृत और स्वप्न अवस्था में जब आ जाते हैं ये सब कार्य होना आरम्भ होता है तो हमारी ऐसी दो स्थिति होती है एक साक्षी स्थिति और एक प्रमाता स्थिति तो ये प्रमाता जब इंद्रिय के साथ मिलता है तो प्रमाता बनता है प्रमाता बन करके फिर कहीं करता भोगता ये सब बन जाता है सुखी दुखी हो जाता है और जब इससे भिन्न हो जाता है उसको साक्षी कहा जाता है वो साक्षी जो है वो नित्य उपलब्धा उपलब्धा ज्ञाता प्रकाशक जैसे दीप चाहे नाटक हो चाहे न हो वो तो नित्य प्रकाशक है इस प्रकार की दो बात है यहाँ एक हो गया प्रमाता एक हो गया साक्षी पूर्व पक्षे वो प्रश्न किया था प्रमाता तो उपलब्ध है कि साक्षी कैसे उपलब्ध हो जाएगा उसके लिए सिद्धांते उत्तर देता है भाष्य में उसको मतलब जो विचार हो गया उसको संक्षेप करके फिर कह रहा है श्रोता दिशो उपलब्धिर उपलब्धि नित्यच नित्या अतः इत्यादि अक्षरण अर्थनुग् उपपद्य निर्वशिस्वरूप आत्मनो मनो आदि इति। उपलब्धि, उपलक्षित प्रवृत्तिपल अर्थत प्रमा प्रमाता क्योंकि प्रमाता ही श्रोता होता है उसमें रहेगा श्रोतृत्वम जो श्रोता होता है उसमें क्या धर्म रहेगा श्रोतृत्व और जो ज्ञाता होगा उसमें रहेगा ज्ञातृत्व और जो उपलब्धा होगा उपलब्धित्व तो ये जो उपलब्धित्वम हो गया हम कहते हैं कि उपलब्धा है उपलब्धि करने वाला उपलब्धि करने वाला में रह गया धर्म उपलब्धित्व तो जैसे कहते हैं कि धनवान में क्या रहेगा धर्म धनवान शब्द का है ना धनी नहीं का। धनवत्वम रहेगा यह धनबत्वम ये क्या चीज है वास्तविक धनवान में क्या पदार्थ है धन है इसलिए जो धनवत्तम शब्द का अर्थ हो गया धन इसी प्रकार की जो उपलब्धा है उसमें धर्म हो गया उपलब्धित्वम ये उपलब्धित्व वास्तविक हम उसको उपलब्धा क्यों कहते हैं उसमें क्या है उपलब्धि तो जैसे धनवान क्यों कहते हैं उसमें धन है तो धनवत्वम धन ये एक ही अर्थ है इसी प्रकार की उपलब्धित्वम यही क्या है कहते हैं उपलब्धि तो उपलब्धित्वम कहे श्रोत्रित्वम कहे ज्ञात्रित्वम कहे एक ही अर्थ है किसी को यहाँ कह दिएम श्रोतृत्व ज्ञातृत्व उपलब्धित्व ये क्या पदार्थ है कहते हैं उपलब्धि उपलब्धि जिसमें रहेगा उसको कहेंगे उपलब्धा और उसका धर्म हो जाएगा उपलब्धित्व श्रोतृत्व इसलिए श्रोतृत्व शब्द का अर्थ हो गया उपलब्धि तो प्रमाता में जो ये उपलब्धि होती है उपलब्धि अर्थात ज्ञान प्रमाता को जो ज्ञान होता है प्रमाता का ज्ञान नित्य अनित्य अनित्य होता है तो है ये अनित नित्या नित्यामी आत्मा में जो ज्ञान वो नित्य है अतः इसीलिए स्रोत्र इत्यादि अक्षराणाम अर्थ अनुगमत आत्मा में जो ये मतलब ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसका जो उपलब्धि स्वरूप है वो नित्य है स्रोत्र कहा गया ये जो स्रोत्र से है वो तो प्रमाता उसमें जो उपलब्धि रहेगी वो अनित्य हो जाएगा किंतु स्रोत्र का जो स्रोत्र होगा वो तो नित्य साक्षी है उसका जो उपलब्धि है वो नित्य होगा अक्षराणाम इसलिए श्रुति में जो अक्षर कहा गया है वो सब अनुगत हो जाएंगे अनुगमात उपपद्यते निर्विशेष उपलब्धि स्वरूप आत्मनु जो आत्मा निर्विशेष रूप है उपलब्धिस्वरूप है प्रमाता को उपलब्धि होगी आत्मा किंतु उपलब्धि स्वरूप है साक्षी जो कहते हैं उपलब्धि स्वरूप है आत्मनो मनो आदि प्रवृति निमित्तम इसलिए आत्मा मनो आदि का प्रवृत्ति का निमित्त हो जाएगा क्योंकि वो श्रोता का श्रोत्र का भी श्रोत्र है अर्थात श्रोत्र के द्वारा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान को भी प्रकाश करने वाला अर्थात ये नित्य ज्ञान स्वरूप है आत्मा निर्विशेष है निर्विशेष आत्मा के लिए ये मंत्र तो इतना ही है कि सभी में अनुगत होता है वो जो स्रोत्र का स्त्रोत्र है वही मन का मन है वही प्राण का प्राण है वही चक्षु का चक्षु है तो ये जो प्रथमांत तो हो गया वो सर्वत्र एक ही होने से जिसमें विशेष रहेगा वो सर्वत्र नहीं जा पाएगा जिसमें कुछ विशेष रह जाएगा मैं इस प्रकार की व्यवहार करूंगा तो वो सर्वत्र फिर नहीं हो पाएगा जो निर्विशेष होगा वही सर्वत्र हो जा सकता है ये एक प्रमाण है कि निर्विशेष है आत्मा और दूसरा आगे भी कहा जाएगा विदित अविदित से अन्य है तो जो विदित है अर्थात जो व्यक्त है और अविदित अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त से जो भिन्न हो जाएगा वो निर्विशेष हो जाएगा ये भी प्रमाण हो जाएगा और तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नदम यदिदम उपास जो भी उपास्य होगा उसमें कुछ न कुछ धर्म रहेगा पूर्ण रहेगा तो ये सब सविशेष हो जाएंगे और जो उपास्य नहीं हो पाएगा वही निर्विशेष होगा ये सब निर्विशेष आत्मा का स्वरूप कहते हैं टीका में हा नौ नी थोड़ा सुधार करना है ने टिप्पणी में नीचे यत्र त्वीति ती प्रतिक्रिया है आगे तो ये डैश है अनित्य उपलब्धित्व एवं स्रोतरादि संगम प्रयोजकों न यहाँ तक तो कहेगा न के आगे लिखना है नित्योपलब्धित्व न तू आगे तत्र तू है ना न के आगे भी तू है आगे तत्र के आगे भी तू है अच्छा न तू उपलब्धित्वे तत्र अच्छा दो तू है न तू अच्छा न तू न तो है आगे लिखना है तू नित्य नित्योपलब्धित्व वहाँ कमा है लब्धित नित्य लित्योपलब्धित्व के आगे कमा है नहीं अच्छा अपने समझ के लिए लगा लग सकते हैं तत्र तू तत्र तो नित्योपलब्धि रूपत्व से तु इतना लिखना है और लिखना है तू तत्रतु इतना ही लिखना है और कल जो टिप्पणी छोटा था वो तो हम लोग किसी किसी को भेज दिए हैं बाकी जिनको नहीं मिला है तो दूसरों के पास लिख ले सकते हैं टीका में पूर्व पृष्ठा में है श्रोता दिशु निमित्तेषु निमित्तेषु में सु में में सुमे छूट गया पुराना पुस्तक में नया में तो होगा अभी ठीक है निमित्तेषु सत्सु श्रोत्रादि संघते प्रमातरी रूपो उपलब्धिर इति उपलब्धिव इत्यर्थः स्रोत्रादिशु निमित्तेषु सत्सु श्रोत्रादि निमित्त जब रहेंगे इंद्रिय जब रहते हैं इंद्रिय रहते हैं अर्थात इंद्रिय जब कार्यक्षम होते हैं कार्य करते हैं तब स्रोत्रादि संघते प्रमातरी स्रोत्रादि के साथ संघात हुआ है मिला हुआ है उसको कहा जाएगा प्रमाता जागृत अवस्था में वो प्रमाता रहता है इसलिए जागृत अवस्था का लक्षण कहते हैं इंद्रियर अर्थोपलब्धि जागृतम इंद्रिय अगर हमारा कार्य नहीं कर रहा है तो हम जागृत नहीं है क्योंकि हम तो बैठा है कहेंगे अब जागृत नहीं है अभी अब स्वप्न में चले गए क्योंकि लक्षण नहीं घट रहा है इंद्रिय कार्य करना चाहिए अर्थात श्रोत इंद्रिय कार्य करना चाहिए अगर नहीं कर रहे तो अब स्वप्न में गएत्रादिशु तो, निमित्तेषु श्रोत्रादि निमित्त है सत्सु रहने पर अर्थात तो कार्यक्षम होने पर श्रोत्रादि के साथ जो मिला हुआ है प्रमाता उसमें श्रोतृत्व आता है ये श्रोतृत्व क्या है कहते हैं वही उपलब्धि ज्ञान उपलब्धि इति अभी प्रमाता में उपलब्धित्व आ जाएगा स्रोतरादि संगते प्रमातरी उपलब्धित्व प्रमाता में उपलब्धित्व तब आ जाएगा जब वो स्रोत्रादि के साथ संबंध कर जाएगा तो इस आगे मंत्र में है मनसो मनो यथ यहाँ आगे कहते हैं मनसो मनो इत्यादिशु एवं अति दिशती जैसे स्रोत से ये व्याख्यान हो गया स्रोत्र कहने से तदुपलक्षित प्रमाता उसका भी जो स्रोत्र है अर्थात जो साक्षी रूप है इसी प्रकार की भी मनसो मनो कहा गया तो पूर्व में जैसे व्याख्यान किया गया है द्वितीय पर्याय में उसी प्रकार की अतिदेश करते हैं कतिदेश अर्थात तो अन्य धर्म से अन्यस्मिन आरोपणम स्रोत्र से जैसा कहा गया ऐसा ही मनसो मनो कह देंगे तो आरोपण अन्य में भाष्य में मनो आदिशु एवं यथोक्तम यथोक्तम यथाउक्तम जैसा कहा गया है मनो आदिशु एवं एवं अर्थात तैयार प्रकार उसी प्रकार मन में भी हो जाएगा अर्थात मनो मनो मन का जो वृत्ति होती है और उसका जो साक्षी है इसको जो जानता है मन की वृत्ति हुई इसको जो जानता है ठीक है में न्याय सामान्याद यथोक्तम व्याख्यानम द्रष्टव्यम भाष्य में कहा मनो आदिशु एवं यथोक्तम यथाउक्तम टीका में कहते हैं कि न्याय सामान्यातम व्याख्यानम जैसे कहा गया है क्यों मनो में भी वही बात ले लेना है कहते हैं न्याय सामान्या सामान्य है स्रोत्र में जो न्याय है मन में वही न्याय है आठ नंबर टिप्पणी जड़ न्याय सामान्यादी जड़वादि युक्तुल्यवाद ये स्रोत्र इंद्रिय जड़ है न मन जड़ है, है। जो जड़ है इसलिए स्रोत स्वयं प्रकाशक नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जड़ है इसलिए उसके लिए और एक स्रोत्र चाहिए जो साक्षी आत्मा। इसी प्रकार मन भी स्वयं जड़ है तो उसका प्रकाशक और एक आएगा साक्षी चेतनात्मा तो वही आत्मा स्रोत्र का भी स्रोत्र है मन का भी मन है न्याय सामान्याद यथोक्तम व्याख्यानम यथा यथाउक्तम व्याख्यानम जैसा कह दिया गया उसको मन में भी अतिदेश कर लेना है इति ऐसा जानना है द्रष्टव्य में रकार की सूत्र से आएगा श्रीजी दृशो जलि अम अकिति दृष धातु को अम हो गया मिदोच द्रष्टव्यम न ही मनसो मनस्म वाचो वाक्त व वा स्वातंत्रण संभवती अध्यस्तवात अध्यस्त, अध्यस्त तो कर उत्तर तो लिखना पड़ेगा अत अधिष्ठान सत्ता प्रकाश प्रकाशाभ्या सत्ता प्रकाशत्व मनो आदे न ही मनसो मनस्व मन में जो मनस्व बाग्रिय में जो बागत्व वा स्वातंत्रण संभवती अर्थात मनो स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र अर्थात हमसे भिन्न होकर के हमसे अर्थात हम साक्षी है आत्मा है हमसे भिन्न होकर के मन कार्य कर जाएगा ऐसा नहीं कर पाएगा बाघ इंद्रिय कार्य कर जाएगा ऐसा नहीं कर पाएगा जैसे कहेगा मिट्टी से भिन्न होकर के घट अपना कार्य कर ले कर लेगा क्या नहीं कर पाएगा इसी प्रकार के कहते हैं मन का मनस्त वाचो वाक्व स्वातंत्रण नहीं संभवती वाक्य आरंभ में दिया था नहीं स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से अर्थात साक्षी से भिन्न होकर के क्यों स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे हेतु है देते हैं अध्यस्तत्वात अध्यस्त है जो अध्यस्त पदार्थ होता है जैसे रज्जु में सर्प अगर हम वहाँ रज्जु को हटा लेंगे सर्प दिखेगा नहीं दिखेगा रज्जु रहेगा किंतु रज्जु को आवृत कर देंगे अभी रज्जु वहाँ सत् रज्जु का सत्व वहाँ है नहीं है किंतु उसकी प्रती हो रही है नहीं हो रहा है इसको कहते हैं कि उसका जो प्रकाश भान तो रज्जु का जो सत्ता और रज्जु का जो स्पुरण स्पुरण प्रकाश भान इस प्रकार शब्द व्यवहार कर देते हैं रज्जु का सत्ता और रज्जु का जो स्पुरण यही दोनों ही वास्तविक सर्प में दिख रहा है इसलिए कहते हैं सर्प अध्यस्त है जिसका स्वयं की सत्ता भी नहीं होती है और स्वयं का स्फुर भी नहीं है इसी प्रकार की ये मन ये इंद्रिय सब ये हमारा सत्ता स्फूर्ति से वो चलते हैं और चलते चलते हमको इतना अभ्यास में डाल दिए जैसे कहते ना कि नशा सेवन करने वाला पहले वो नशा को सेवन किया और बाद में नशा उसको सेवन कर लिया इसी प्रकार की हुआ ये इंद्रिय इत्यादि को हमने व्यवहार करना आरंभ किया व्यवहार तो करते करते अभी इंद्रिय सब हमको व्यवहार करते हैं अर्थात खींच लेते हैं विषय के दिशा में तो ये सब को अर्थात फिर जो हमारी गलती हो गई है उसको फिर सुधार लेना है अर्थात उनके साथ ज्यादा संबंध नहीं करना है अतो अधिष्ठान सत्ता प्रकाश अभ्याम एवं अधिष्ठान का सत्ता और प्रकाश प्रकाश उसी को स्फुरन स्फूर्ति भान ये सब शब्द से कह देते हैं अधिष्ठान का सत्तार प्रकाश उसी से ही अध्यस्त सब सत्तार और प्रकाशवान होते हैं सत्ता प्रकाश तो मन आदे है मन जितने सब यहाँ कहा जाएंगे अधिष्ठानम निर्विशेषम एवं उपलक्ष्यव्यम वो जो अधिष्ठान होगा वो निर्विशेष ही होगा ऐसे ही उपलक्षित उपलक्षण से उसको कहना चाहिए कहते हैं अधिष्ठान जो होगा वो निर्विशेष होगा क्यों होगा कहते हैं विशेष वत्वे विशेष वत्वे दो प्रकार होना चाहिए हे अच्छा विशेष वत्वे अध्यस्तत्व प्रसंगात जिसमें विशेष तत्व रहेगा अर्थात जो विशेष विशेष वाला होगा विशेष वाला होगा तो वो अध्यस्त हो जाएगा अध्यस्त अर्थात काल्पनिक कल्पित मिथ्या तो हम जितने विशेष वाला हो जाएंगे उतने हम मिथ्या हो जाएंगे कल्पित हो जाएंगे तो कोई विशेष नहीं रहना चाहिए मनो बुद्धि शरीर इंद्रिय ये सब में विशेष रहेगा ना नहीं रहेगा रहेगा जिसका विशेष को उधर ही डाल देने का है अपने में नहीं लाना है जब हम में कोई विशेष नहीं रहेगा इस प्रकार धीरे धीरे निश्चय होगा अन्यत्र भी धीरे धीरे ये अनुभव आएगा कि वहां भी कोई विशेष नहीं ये सब शरीर और मनोबुद्धि इत्यादि में ये सब विशेष सब गुणों का कार्य होता है विशेष तत्व प्रसंगात अर्थात तो जो अध्य अध्यास का अधिष्ठान होगा अगर वो भी विशेष वाला हो जाएगा वो भी अध्यस्थ तो हो जाएगा उसे क्या हानि होगी जो अध्यास का अधिष्ठान होगा अगर वो भी विशेष वाला हो जाएगा तो वो भी अध्यस्त तो होगा उसे क्या हो जाएगा हानि वो अध्यस्त तो होने से और एक अधिष्ठान मानना पड़ेगा तो अंतिम में अनावस्था दोष हो जाएगा आगे ठीक टीका मैं विभक्तिव निर्देश निर्देश तात्पर्य आह स्रोत्र से आगे मनसो मनो यथ कहा गया तो स्रोत्र ये श्रोतम जो है प्रथमांत है अथवा है द्वितीयांत हैोत्रोत्रोत्र का स्त्रोत्र नपुंसक लिंग में चलता है कर्ण तो वो स्त्रोत्र प्रथमा होगा द्वितीय होगा दोनों हो सकता है मनसो मन मनुष्यो मन ये मनह जो प्रथमा होगा द्वितीया होगा दोनों हो सकता है आगे वाचो हो वाचम ये वाचम ये द्वितीया होगा ना ये प्रथमा हो जाएगा ये नहीं होगा तो बाक शब्द स्त्रीलिंग होता है और आगे है प्राणस्य प्राण ये प्राण ये क्या विभुक्ति है प्रथमा है आगे चक्षुष चक्षु है चक्षुष चक्षु ये चक्षु क्या विभुक्ति हो जाएगी ये दोनों हो सकता है अभी स्रोत्र मनो और चक्षु ये तीनों तो चाहे प्रथमा करो द्वितीय करो रोटी दे दो चावल दे दो भाई कुछ भी बनाओ चलेगा कहेगा किंतु ये जो वाचो हो वाचो ये कहेगा हम तो द्वितीय है और प्राण से प्राण प्रथमा है तो उसके लिए कहते हैं विभेक्ति द्वयो निर्देश क्यों किया गया सभी एक क्यों नहीं है देह तात्पर्य अहभाष्य में कहते हैं वाचो हो वाचम प्राणस्य प्राण इति विभक्ति दर्वत्र एवं द्रष्टव्यम वाचो हो वाचो में द्वितीय कह दिया गया प्राणस्य प्राण में प्रथमा कह दिया इति विभक्ति दम दो विभक्ति हो गए कहते हैं दोनों विभक्ति अभी दो विभक्ति किस में कहा गया है कहीं नहीं है तीन जगह में तो विभक्ति दिखता है हम उसको दोनों तरफ ले सकते हैं भाष्यकार कहते हैं दोनों तरफ ले सकते हैं अन्य तरह का बात नहीं है दोनों ही लेना है अर्थात जो श्रोत्र से कहा गया वो प्रथमा भी है द्वितीया भी है अर्थात सर्वत्र दो विभक्ति है ऐसे मानना है सर्वत्र द्रष्टव्यम पूर्व पक्ष पूछता है कि एक एक भाई कहा गया है सर्वत्र दो दो क्यों प्रथम सिद्धांत कहता है कि पृष्ठत्वाद स्वरूप निर्देश प्रथम या निर्देशः पृष्ठत्वात पूछा है कि कने सीतम प्रेषित पतती मन जो पूछा जाता है उसका जब उत्तर दिया जाता है तो प्रथमा करके उत्तर दिया जाता है कोई पूछता है कि कह राम तो वो कहता है कि ऐसा राम ऐसा नहीं कि किम रामम इस प्रकार नहीं कह देगा प्रश्न का उत्तर प्रथमांत होता है पृष्ठत्वात स्वरूप निर्देश जो पदार्थ का निर्देश करता है और प्रथम या निर्देश यह नियम है प्रथम ही निर्देश किया जाता है इसलिए प्रथमा हो गया ठीक है अभी प्रथमा तो हो गया क्योंकि प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो प्रथमा में दिया गया तस्व ज्ञवात कर्मत्व में थी और वो ज्ञ है जिसको पूछा गया तो पूछ लिया कि कह रामो कह दिया ऐसा राम कह दिया नहीं तो ऐसा नहीं कहकर कह दिया यह तत्व तिष्ट सराम कह दिया गया अभी वो ज्ञ हो जाएगा तो अभी कहते हैं तस्च ज्ञवात और जो ज्ञ होता है क्या विभक्ति आ जाएगा द्वितीय आ जाएगा कहते हैं कर्मत्व ये द्वितिया तो इसलिए जो स्रोत से हुआ वो जो स्रोत्र अभी ये उत्तर हुआ ना ज्ञ हुआ दोनों हुआ दोनों होने से दोनों विभक्ति आएंगे आ जाएंगे मनुष्य मन ये मन ये भी अर्थात उत्तर भी है और ज्ञ भी है इसलिए सर्वत्र दो दो विभक्ति आ जाएगा ऐसे भाष्यकार ने कहे अथो वाचो वाचम प्राणस प्राण इतिस्मत सर्वत्र विभक्ति दर्वत्र पर दो विभक्ति जान लेना है सात नंबर टिप्पणी ये बात को पूरा बता दिए हैं आप लोग देख सकते हैं सरल है टीका में मनो आदेहे प्रवर्तकः प्रवर्तक किंग इति पृष्ठवात के नैसित प्रेषित पतती मन मन का जो प्रवर्तक है वो कौन है किंग स्वभाव कह यश इति पृष्ठ पूछा था इसलिए स्वरूप निर्देश कर्तव्य जो प्रेरणा देने वाला उसका स्वरूप कहना है और सच प्रथम प्रथमा विभक्ति प्रयोग करके ही स्वरूप का निर्देश किया जाएगा उसके लिए नियम कह देते हैं निर्देशे प्रथमा प्रोक्ता इति स्मरणात ऐसे स्मृति में है निर्देश करना है तो प्रथमा विभक्ति में ये करेंगे निर्देशे हैं है निर्देशे प्रथमा प्रोक्ता तो हम कहते हैं कि इको यण आगे क्या है अची तो इसमें प्रथमा विभक्ति वाला कौन है यण तो इसको प्रथमा विभक्ति क्यों कहते हैं कहते हैं कि विधेय हो जाता है तो पूछा गया इक के स्थान पर किसको लेंगे वो कहता है कि यण को लाना है तो जो विधेय हो जाएगा जिसका निर्देश किया जाएगा वो प्रथमा में आएगा निर्देशे प्रथमा प्रोक्ता इतनी स्मरणात स्मृति में ये तो पता नहीं ये खोज सकते हैं आजकल तो अंतर जाल इंटरनेट में सब कुछ मिल जाता है चलो कम से कम विज्ञान का ये लाभ हुआ कि कोई भी पदार्थ बन्ही अग्नि लाभकारी भी है जो व्यवहार कर पाएगा और जो नहीं कर पाएगा वो जलते ही रहेगा इसी प्रकार की इंटरनेट ये लाभकारी भी है अर्थात हम अर्था, जो चाहते है ये सब खोजना मिल जाता है किन्तु एक ही मतलब कठिनाई है कि ये बहुत जगह में अगर प्रामाणिक पुस्तक नहीं मिलता है वो कोई ना कोई कुछ लिख देते हैं उसमें आपको अर्थात थोड़ा संशोधन करके व्याकरण इत्यादि थोड़ा अर्थ लगा लेना पड़ेगा नहीं तो बहुत जगह में त्रुटि दे देते हैं लोगों को पता ही नहीं कुछ ना कुछ लिख करके सब छोड़ देते हैं इसलिए प्रमाणिक पुस्तक है तो देखना है तो प्रामाणिक पुस्तक अर्थात थोड़ा देख लेना है जैसे कोई पुराने महात्मा कहते थे कि प्रामिक पुस्तक अर्थात जो कम से कम ये तीस चालीस साल पहले लिखा गया है उस पुस्तक प्रामाणिक होगा अभी जो लिखा गया है उसे प्रामाणिक और नहीं माना जा सकता अभी तो कोई भी कुछ भी लिखता है तो यहाँ कहते हैं निर्देशे प्रथमा प्रोक्ता तो थोड़ा खोज करके देख ले सकते हैं अतिमुच्य धीरा इतिरम वाक्यम साध्याहारम योजती तो आगे मंत्र है अतिमुच्य धीरा प्रत्यास्मा लोकादमृता ये मंत्र है अतिमुच्यधीरा वाक्य है साध्याहारम अध्याहारेण सह ये वाक्य में और कुछ पद अध्या करके जोड़ करके इसका अर्थ भाष्यकार कह रहे हैं भाष्य में यदत स्रोत्रादपलब्धि निमित श्रोत्र से स्रोत्रितालक्षण नितोपलब्धिस्वूप निर्विशेष आत्मत अध्यारोपितात् बुध्वातिच्य अनावबोधनताध्याता बुद्धियादिल संसारा मोक्षण करीरा धीमता प्रत्यास्मोका शरीरा प्रत्य वियुज्य पंक्ति थोड़ा लंबा है यद एतद श्रोत्रादि उपलब्धि का निमित्त श्रोत्रादि का उपलब्धि श्रोत्रादि प्रमाता प्रमाता का जो उपलब्धि होती है तो उसका जो निमित्त वो हो गया साक्षी उसको कहा गया स्रोत्र से ये हो गया साक्षी स्रोत्र से इत्यादि लक्षणम नित्य उपलब्धि स्वरूपम वो नित्य उपलब्धि स्वरूप ज्ञाता है कभी हमारा विचार चलता है कहते कि ये एक आप अभ्यास कर सकते हैं कहेंगे ये तो हम लोग शास्त्र विचार करते हैं अर्थात बुद्धि को चलाते हैं जहां लोग जाते हैं कहते हैं, हमको ध्यान करना है वो करना है तो उनको बता देते हैं ध्यान ऐसा करना है मन में क्या चलता है देखते रहना वो तो क्या करेगा एक सेकंड तो देखेगा आगे मनोरूप को जो बंदर है वो अपना पूंछ में बांध लेगा ये साक्षी को फिर चलता रहेगा कहेंगे तो रोज तीन घंटा वहां ध्यान कराते हैं हाँ ध्यान तो कराते हैं घंटी लगाते हैं पहले और फिर तीन घंटा के बाद घंटी लगा देते हैं ध्यान तो कराते हैं किंतु कितना आप बंदर को पीछे चलाए और कितना आप बंदर का पूछ में बंद करके चले ये सब इसलिए ये सब जो मतलब जिसमें बुद्धि लगे वो सब अर्थात जिसमें इंद्रिय व्यवहार हो शुरुआत में ये सब बहुत आवश्यक है अर्थात ये जो मनोराज्य होना ये जो मन का सो जाना ये सबको पहले निकालना है जब हम इस विचार करते हैं तो वो मन सो नहीं जाएगा वो जगना रहेगा इससे पहले अभ्यास करते हैं स्रोत से स्रोत्रम इत्यादि लक्षणम नित्य उपलब्धि स्वरूपम वो नित्य उपलब्धि अर्थात कुछ पदार्थ है तो उसको जान रहा है पदार्थ तो कोई विचार मन में कोई वृत्ति है तो जान रहा है कुछ नहीं है तो उसको भी जान रहा है जो दीर्घ दिन तक लगे रहते हैं मतलब जप इत्यादि करते हैं सेवा इत्यादि करते हैं तमस तो इत्यादि से हटकर के थोड़ा राजस को भी शांत कर लिए हैं वो लोग जब ध्यान करते हैं कुछ लोग होते हैं करते हैं ऐसा कुछ नहीं करते कोई ऐसा बात नहीं है तो वो लो लोग देखेंगे कि कभी विचार चलता है फिर कुछ विचार नहीं रहा ऐसे रहा और शुरू शुरू में जब करेंगे आप जागृत होकर देखेंगे जैसे बिल्कुल लगेगा एक, एक दृष्टांत तो आप एक कमरे में बैठे हैं और दोनों मतलब पार्सों में ऐसे खिड़की है और मान लीजिए कि वहां से धुआं आया और कमरे में घुसा और फिर वह चला गया जिस प्रकार के होगा बिल्कुल आप देखेंगे ऐसे कि विचार उठा आया सामने में आया फिर वह विचार चला गया और बिल्कुल उसके साथ साथ आप चलते रहेंगे वो जब चला जाएगा आप जानेंगे अच्छा वो जा रहा है धीरे धीरे जा रहा है इस प्रकार के लगेगा फिर देखेंगे थोड़े समय शांत और इसका और एक आप प्रयोग करके देख सकते हैं कभी छुट्टी का दिन में समय होता है तो गंगा जी का तट पर बैठेंगे और जो प्रवाह को देखेंगे पीछे जो स्थिर पदार्थ उसको नहीं देखना है केवल प्रवाह को देखेंगे और देखिए तो आप एक ही जगह में कैसे स्थिर रह पाते हैं अगर रह पाते हैं तो जानेंगे कि मन बहुत उसका नियंत्रित है नहीं तो देखेंगे प्रवाह का जो बिंदु आप देखेंगे वो चलता है और देखेंगे आप उसके साथ चलते हैं फिर ध्यान होगा अच्छा हमको तो वही देखना था ना क्यों उसके साथ चला ये आप अभ्यास करके देख सकते हैं अर्थात कितने हम बंदर का पूंछ में बंधे जाते हैं अथवा बंदर को पीछे रखते हैं इस करके अर्थात जान सकते हैं कि कितना हम साक्षी के साथ तादात में करते हैं कितना प्रमाता के साथ चले जाते हैं नित्य उपलब्धि स्वरूपम कुछ है तो वृत्ति उसका जानेगा नहीं है तो वृत्ति का अभाव को भी जानेगा निर्विशेषम कोई विशेष उसमें नहीं है आत्म तत्वम इसको जान करके अति अतिमुच अर्थात मुक्त हो करके किससे मुक्त होना कहते हैं अनबोध निमित्ता अध्यारोपिता बुद्धियादि लक्षणात्सारात् इतने सब समानाधिकरण हो गया अनवबोध निमित्त अनवबोध अज्ञान तो अज्ञान निमित्त अध्यारोपित हुआ है जो सब अध्यारोपिता अनवबोध निमित्त है जिस अध्यारोप में अनवबोधो निमित्तम यध्यारोपे तो वो अध्यारोप हो जाएगा अनबोध निमित्त अध्यारोपित अध्यारोपित अध्यारोप उससे ये अध्यारोप सब कौन हुए कहते हैं कि बुद्धियादि लक्षणात यही बुद्धि आदि लक्षण यही सब बुद्धियादि स्वरूप यही सब अध्यारोपित तो हुए है वही हो गया संसार अध्यारोप कर लेना बुद्धियादि और उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व यही सब संसार संसारात सब पंच समानाधिकरण होगे मोक्षणम कृत्वा वही अति मुच्य कृत्वा धीरा धीरा कारीमंत धीम राति धीर राति नियंत्रण बुद्धि को जो नियंत्रण कर लेता है बुद्धि को नियंत्रण अर्थात स्वाभाविक विचार में चलने वाला बुद्धि को विवेक युक्त करके नियंत्रण करना तो धीर अर्थात विवेकी इसलिए शब्द अर्थ कह देते हैं जो बुद्धि को विवेक युक्त कर लिया वही धीर प्रत्ययस्मत लोकात आगे मंत्र में है प्रत्ययस्मत लोकार्त लोकार्त तो अर्थात शरीरात प्रत्य बुज ये विदेह मुक्ति का बात कहते हैं ब्यूज्य तो ये शरीर से तो ब्यूज निकल गया कह आगे शरीर फिर प्राप्त कर लेगा अन्यस्मिन स्म अप्रतिसंधिय माने अन्य स्मिन एक नंबर टिप्पणी दे दिए अन्य शरीर का अप्रतिसंधी माने प्रतिसंधान नहीं करता प्रतिसंधान नहीं करता अर्थात दूसरे शरीर का अपेक्षा नहीं करता आरंभ नहीं करता तो क्यों दूसरा शरीर को आरंभ नहीं करता सभी करते हैं वो क्यों नहीं करेगा कहते हैं निर्निमित्व दूसरा शरीर आरंभ करने के लिए उसका कोई निमित्त नहीं है निमित्त हो जाता है कोई अज्ञान और बचा है तो उसके चलते अविद्या से काम काम से कर्म ये सब निमित्त बनेंगे परजन्म के लिए इसमें अविद्या ही नहीं रहा नहीं रहने से काम नहीं है तो आगे जन्म नहीं होगा निर्निमित्वाद अमृता भवंती अमृत हो गि अज्ञान है कर्माणी शरीरान्तरम प्रतिसंद आत्मावबोधे तो सर्वकर्मा निमित्त अज्ञान विपरीत विद्या इति कर्मणे अमृता एवं सती ही अज्ञाने कर्माणि अज्ञान अगर अविद्या है तो आगे काम अविद्या होने से पहले भेद दिखाएगा हम अलग है वो अलग है जो भिन्न है हमसे उसमें दो प्रकार की बुद्धि तीन प्रकार की हो जा सकती है एक उपेक्षा हमको कोई आवश्यक नहीं है अथवा द्वेष बुद्धि हो गया ये हमारा हानिकारक है अथवा शोवन बुद्धि हो गया ये तो अच्छा है जिसमें शोभन बुद्धि हो जाएगा उसको प्राप्त करने के लिए काम हो जाएगा तो अविद्या से भेद बुद्धि होकर के काम हो गया इच्छा हो जाने से आगे उसको प्राप्त करने के लिए फिर कर्म करेगा तो अविद्या काम कर्म दे दिए इसको बात करने सती ही अज्ञा ने बीच में काम होगा तो कर्माणी कर्म अगर करेगा तो उसमें उसे धर्माधर्म बनेगा तो शरीरांतरम प्रतिसत धर्म अधिक होगा तो ऊपर के लोक में प्राप्त करेगा और अधर्म अधिक हो जाएगा तो पशु पक्षी स्थावर इत्यादि वृक्षलता हो जाएगा थोड़ा बराबर होगा तो मनुष्य लोक में आ जाएगा तो कर्म अगर करेगा कर्म का फल होगा उसको भोग करने के लिए शरीरांतरम प्रतिसते अर्थात तो शरीरांतर आरंभ करेगा किंतु आत्मा वोधे वो तू तू पूर्व से विच्छेद करने के लिए अर्थात तो, आत्मा का ज्ञान हो जाने पर सर्व कर्म आरंभ निमित्त अज्ञान सारे कर्म का आरम्भ का निमित्त हो गया अज्ञान अज्ञान का विपरीत तो हो गया विद्या ज्ञान वही विद्या हो गया अग्नि तो वो विद्या रूप का अग्नि के द्वारा विप्लुष्ट प्लुष दाहे तो अर्थात तो, विशेषण प्लुस अर्थात पूरा दाह हो गया संचित कर्म सब नाश हो गया तो विप्लुष्टत्वा कर्मणाम सारे कर्मों उसका दहन हो गए क्योंकि उसका कारण ही चला गया अविद्या चला गया कर्मणा अना कर्मणाम कर्मणाम का अन्वय दोनों पर्व जाएगा विप्लुष्टत्व कर्मणाम और कर्म नाम अनारंभे नाश हो गया तो कर्म आरंभ नहीं होगा और जो संचित कर्म थे वो भी ज्ञान से नाश हो गया तो आगे कर्मणा कर्मणाभे अमृता एवं अमृत हो जाएंगे यहाँ भाष्य में दिया विप्लुष्टवाद कर्मणा और अमृता एवं ये कर्मणा और अमृता के ऊपर टीका में कहते हैं पूर्व पृष्ठा से आरंभ होगा हाँ एतद् बुद्धवा अमृता इति संबंध भाष्य में दिया नित्योपलब्ध यदत आरंभ हुआ नीचे से द्वितीय पंक्ति में यद एत श्रोत आदि उपलब्धि निमित्त इसमें है आगे अंतिम पंक्ति में है जो ब्रैकेट है बुध्वा तो ठीक टीकाकार अन्वय कहते हैं ए तद आगे पृष्ठा में चतुर्थ पंक्ति में भाष्य में है अमृता भवंती इस प्रकार की अन्वय लेना है अर्थात ये दो वाक्यों का और तात्पर्य ये हो जाएगा ए तद अमृता भवंती संबंध तो हाँ, ये कहा गया कि संसार में मतलब बुद्धि आदि के साथ तादात्म्य करके संसार को प्राप्त किया था उससे मोक्ष हो जाएगा इसको कहते हैं तादात्म अध्यारोपितो अध्यारोपितो यो बुद्धियादि ही तादात्म्य न अध्यारोपित तो बुद्धियादि बुद्धि आदि कहाँ आरोपित तो होते हैं क्योंकि बुद्धि अगर आरोपित तो होगा आरोपित आरोपित होगा तो अविद्या में आरोपित नहीं होगा आत्मा में आरोपित तो होगा जो जहाँ नहीं है वो वहां दिखना उसको कहेंगे आरोप बुद्धि आदि आरोपित तो हो आत्मा में और कैसे आत्मा में आरोपित तो हो कहते तादात्म्य ना आत्मा सोचता है कि मैं ही ये हूँ जानता हूँ बुद्धि के साथ तादात्म्य कर गया बुद्धि आदि इसका अर्थ तो कहते हैं क्यों ऐसा आरोप हो गया अनव बोध निमित्त संसार यही जो बुद्धि आदि का आरोप हो गया ये अविद्या से हो गया मैं साक्षी आत्मा इस प्रकार की होने पर भी मैं बुद्धि इस प्रकार की मानने लग गया, गया संसार बुद्धि के साथ आदात में कर लेना यही संसार सुसुप्ति में बुद्धि के साथ आदात में करता है नहीं, नहीं करता इसलिए सुसुप्ति में संसार का अनुभव नहीं है अभी संसार तत्व तो मोक्षण भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहा संसारात् मोक्षण कृतवा तो संसार कह दिया बुद्धि आदि के साथ आध्यात्म इसलिए बुद्धि का कोई कार्य में तादात्म्य नहीं होना है ये मोक्षण हो, जाए। तो हो जाएगा तत्व मोक्षणम तादात्म्य अध्यास निवृत्ति दृष्टम फलम अभी बुद्धि आदि तादात्म्य से मोक्षण हो जाएगा तादात्म्य अध्यास निवृत्ति हो जाएगा ये दृष्टम फलम अर्थात जीवन मुक्ति अवस्था जीवन मुक्ति अवस्था में वो बुद्धि के साथ तादात्म्य नहीं करेगा बुद्धि सब चीज विचार कर लेता है पंक्ति एकदम ठीक ठीक घटा लेता है सब चीज स्पष्ट देख लेता है और बुद्धि कहते एकदम तो बुद्धि तो मारी गई है कहते तो कुछ भी आज पंक्चे समझ में नहीं आया ऐसा हो गया ऐसा हो गया कहते हैं ये सब बुद्धि का ही है कभी वो बुद्धि तो बड़ा लाइट जैसा दिखता है और कभी तो रेती रोड लाइट जैसा बजता है सब अंधकार हो जाएगा ये सब बुद्धि का ही है इसमें कुछ हमको करना नहीं है इस प्रकार की अमृता भवंती अच्छा ये हो गया दृष्ट फलम बुद्धि तादातम्य अध्याश छुट जाना ये दृष्ट फलम जीवन मुक्ति अवस्था में और अमृता भवंती विदेह मुक्तिर अदृष्ट फलम इत्यथ है तो भाष्य में जीवन मुक्ति अवस्था और विदेह मुक्ति ये दोनों को ही कह दिया गया संसारात्मोक्षण बुद्धि तादात्म्य छुट जाना ये जीवन मुक्ति का अवस्था और अमृता भवंती ये विदेह मुक्ति का अवस्था कर्म नाम संबंध अनुपत्तिर शेष चतुर्थ पंक्ति में जो दिया था विप्लुष्टवाद कर्म नाम भाष्य में तो कर्मणाम अर्थात कर्म, अर्था तो कर्म से विप्लुष्ट हो जाने से जल जाने से दाह हो जाने से संबंध अनुपपत्ति अर्थात आगे शरीर संबंध नहीं होगा <imaldi> कर्मणाम विप्लुष्टवाद शरीर संबंध अनुपपत्ति इति शेष आगे अमृता एवं भवंती भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में दिया था उसके लिए कहते तो हैं निमित्ता भावत तो शरीरांतर आदि अनारंभ अमृता भवंती प्रयोगात अच्छा तो निमित्त नहीं रहने से अविद्या नहीं मतलब कर्म कुछ नहीं रहा धर्मा धर्माधर्म नहीं रहा तो शरीरांतर आरंभ नहीं होगा तो इस प्रकार की आपने कह दिए अविद्याश हो गया अमृत हो गए ठीक है तो पहले तो अमृत नहीं था अभी अमृत हो गया ये जो अमृत तो हो गया अर्थात तो अमरण धर्म हो गया मुक्त तो हो गया ये पहले नहीं था अभी हो गया तो ये कृतक हुआ ना नित्य हो जाएगा और यदि पहले बद्ध था वो मुक्त तो हो गया तो फिर आगे फिर बद्ध हो जाएगा पूर्व पक्षी कह क्यूँ कहते हैं आप तो पहले मुक्त नहीं थे अभी मुक्त हो गए तो कहते हैं पूर्व पक्षी शंका करता है तो अमृता भवंती प्रयोग आप कर दिए निमित्त नहीं रहा आगे शरीर आरंभ नहीं होगा इसलिए अमृत हो गया ऐसे प्रयोग कर दिए तो इसलिए आपका जो अमृतत्व तो हुआ आगंतुकत्वम आगंतुक अमृतत्व अमृतत्व आगंतुक आगं हो गया शंका निवृत्त्यर्थम आह ये शंका इसका निवारण करने के लिए भाष्य में कहते हैं शरीर आदि संतान विच्छेद प्रतिसंधान आदि अपेक्ष अध्यापित मृत्यु विियोगाद पूर्व अमृता सन्त संताना अमृता उपचर्य शरीराधिकवाहिदा एक दूसरा शरीर का प्रतिसंधान अपेक्षा कारण शरीराधिक अविच्छेदेन प्रतिसंधान ग्रहण ये शरीर गया तो दूसरा शरीर उसके बाद दूसरा शरीर इसको लेकर के अध्यारपित तो मृत्यु और उसका वियोग कहा गया एक के बाद एक शरीर प्राप्त करता है ये शरीर नाश हो गया दूसरा शरीर लिया इस प्रकार की ये सब जो शरीर से शरीरांतर चलता है ये वास्तविक आत्मा का वास्तविक धर्म नहीं है कहते हैं कि ये वस्त्र खराब हो गया नहीं तो ये वस्त्र आज पहन लिए उसको फिर सुबह धो लिए फिर नया पहन लिए तो उसके साथ देह का कुछ हो गया क्या कहते हैं देह जैसे ऐसे ये सब वस्त्र परिवर्तन होते हैं तो इसी का दृष्टि से कह दिया गया कि मुक्त तो हो गया बोल करके अमृत तो हो गया कह दिया गया पूर्व वस्त्र से मुक्त तो हो गया किंतु नूतन वस्त्र धारण करता है ऐसा कह दिया गया किंतु जहाँ देह का बात है वहां ना उसको कोई पूर्व वस्त्र ना कोई नूतन वस्त्र वो तो जैसे ही है ऐसे ही है पूर्व में भी देह ऐसा ही था अभी भी देह ऐसे है ये वस्त्र के दृष्टि से कह दिया गया कि पूर्व वस्त्र से मुक्त हो गया यहाँ पूर्व क्या है कहते हैं शरीर का जो प्रतिसंधान करता था शरीर के साथ संबंध क्या था ये सब अध्यारोपित शरीर का आरोप कर लिया था यही अध्यारोपित जो शरीर कर लिया था वही अध्यारोपित शरीर का मृत्यु हो गया अभी और शरीर से पूरा छूट गया तो फिर और वो मृत्यु इसको और होगा नहीं कभी मृत्यु भी होगा पूर्व मे संत पहले जो शरीर है वो कभी वस्त्र नहीं है तो जो बदलता है वो वस्त्र बदलता है शरीर तो ऐसे ही है शरीर तो शरीर है इसी प्रकार की आत्मा के साथ ये जो शरीर का संबंध हो रहे थे तो तब भी आत्मा तो अमृत था किंतु शरीर का संबंध हो रहा था अभी और नहीं होगा निमित्त तो नहीं रहा था संबंध नहीं रहा नित्य आत्म स्वरूपत्वात आत्मा का जो स्वरूप है वो नित्य है इसलिए अमृता भवंती उपचर्य ये गौण प्रयोग पहले भी अमृत था किन्तु तो मरण धर्म का भ्रांति था अभी निश्चय हो गया कि मरण दरमा नहीं है भ्रांति निवृत्ति हो गये अच्छा ठीक है इसका टीका मैं और पंक्ति रहा आज यहाँ तक ओम सं No